वृदारण्यकोपनषद्यान प्राण के अंगिश्व की उपपत्ति कार्य करना नाम आत्मत्व कार्यक्रम सो यास्य अंगिरस इति अस्माेतुरयमाि रंगि रस हेतुनो तेतु सिद्ध्या आरभते हि सि ये कार्यक्रम सेनतरच वागादीना प्राणाधीन तोक्ता इत्याह। भूत और इंद्रियों का आत्मत्व प्रतिपादन करने के लिए आंगिरस है इस इस वाक्य से प्राण के का उल्लेख किया था। किंतु यह इसलिए है इस, उस प्रकार इसकी आंगिरसता में हेतु नहीं बताया गया था उस हेतु की सिद्धि के लिए अब आरंभ किया जाता है क्योंकि उसके हेतु की सिद्धि के अधीन ही प्राण की कार्य करण रूपता है पश्चात जो वागादि की प्राणाधीनता बतलाई गई है उसका उपादन किस प्रकार किया जा सकता है सो बतलाते हैं सोयास्य आंग रसोंगा प्राणो वा रस प्राणो ही वंगानास तस्मास्म कस्माचांगा प्राण उत्क्रमति तदेव वह प्राण आंग रस है क्योंकि वह अंगों का रस सार है प्राण ही अंगों का रस है निश्चय प्राण ही अंगों का रस है क्योंकि जिस किसी अंग से प्राण उत्क्रमण कर जाता है वह उसी जगह सूख जाता है अतः यही अंगों का रस है सोयास्य आंग रस इदी यथोपन्यस्तमेंोपादीय उत्तराधम प्राणो व अंगाना रस इव अक्यम यथाव्याख्या पुनः स्मरयती तो आंग रस इत्यादि वाक्य का जिस प्रकार पहले उल्लेख हो चुका है उसी को अब श्रुति उत्तर देने के लिए ग्रहण करती है प्राणो वा अंगा नाम रस यहाँ तक के वाक्य का ऊपर की हुई व्याख्या के अनुसार ही श्रुति पुनः स्मरण कराती है कथम प्राणो वा अंगा नाम इति। प्राणो ही, ही शब्द प्रसिद्ध हो अंगाना रस प्रसिद्ध में प्राणस्यांगरसव न वागादीनाम वागाुक्त प्राणो वा इति किस प्रकार स्मरण करती है प्राण ही अंगों का रस है इस प्रकार प्राणो ही इसमें ही शब्द प्रसिद्धि के अर्थ में है अंगों का रस है प्राण ही यह अंगरसत्व प्रसिद्ध है गा नहीं अतः प्राणो वै इस प्रकार उसका स्मरण करना उचित ही है कथम पुनः आह। शब्द संबद्ध्यते। प्रसिद्ध तस्द उपसंहाराथपरी संबध्यते यस्तो वयवादुक्त यस्किच अंगा शरीरावयव आदि विशेषिता प्राण उत्क्राम सर्पति तदे त्र तदंगम शुष्य निरसोषपै तस्मा अंगाना रस युपसंह किंतु उसकी प्रसिद्धि किस प्रकार है सोश्रुति अब बतलाती है शब्द उपसंहार के लिए है अथवा व उपरित्व भाव से आगे के वाक्य से संबंध रखता है यस्मात जिस अवयव से और अकस्मात जिसका विशेष बतलाया नहीं गया ऐसे किसी भी अवयव से अतः यस्मात कस्मात जिस किसी भी अविशेषित अंग यानी शरीर के अवयव से प्राण उत्क्रांत अपसर्पित हो जाता है वह अंग वहां ही शुष्क निरस हो जाता है अर्थात सूख जाता है अतः निश्चय यही अंगों का रस है ऐसा इसका उपसंगार है अतः कार्य करना नाम आत्मा प्राण इत सिद्धम आत्माए ही शोषो मरण सै तस्मा जीवंती प्राणिनः सर्वे तस्मा पाश्य वाघादी प्राण एवोपास्या इति समुदायार्थः इससे यह सिद्ध होता है कि प्राण भूत और इंद्रियों का आत्मा है आत्मा का वियोग होने पर ही शोष मरण होता है अतः समस्त प्राणी उसी से जीवित रहते हैं इसलिए वाघादि समस्त प्राणों को त्याग कर प्राण ही उपासनी है यह इसका समुदायार्थ है प्राण के बृहस्पतिव की उत्पत्ति उपपत्ति न केवलम कार्य करण योह एवात्मा प्राणो रूप कर्म ूपकर्मूतो किजुषा नाभूता आत्ति सर्वात्मकतया प्राण रूपात्मक प्राणूपत्त्मकूत और कर्मभूत फुटनोट प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होने के कारण स्थूल शरीर अर्थात भूत रूपात्मक और ज्ञान तथा क्रिया की शक्ति वाली होने से इंद्रियां कर्म है कर्मभूत इंद्रियों का ही आत्मा नहीं है तो और किसका है वह नाम स्वरूप रिक यजु और शाम भी आत्मा है इस प्रकार सर्वात्मकता द्वारा प्राण की स्थिति करते हुए वेद उसके उपासकत्व के लिए उसे महिमान्वित करता है ए एसव एव बृहस्पतिर्वागवै बृहती तस् पतिस्माद बृहस्पति ये बृहस्पति है वाग् बृहति है उसका यति है इसलिए यह बृहस्पति है ए एसवु एव प्रकृत आंगिशो बृहस्पति कथम बृहस्पतिच्यृहती बृहति छंद वाक अष्टुक्म वाग्वा अनुष्टुपम् साच वाग नुष्टुप भवति अतो अुप्रुतेष्टुबृह छंदती प्रसिद्ध बृहती प्रसिद्धव च सर्वा ऋचो प्राणसंस्तुत प्राणो बृहती प्राण इति ऋच इ विद्यात्यरात वागात्म चर्चा प्राणेन्तर्भाव यह प्राण ही प्रकृत आंगस्पति है किस प्रकार बृहस्पति है सो बतलाया जाता है वाक ही बृहति छत्तीस अक्षरों वाली बृहति छंद है वाक वाक्टुप भी है किस प्रकार वाक ही अनुष्टुप है इस श्रुति के अनुसार किंतु वह अनुष्टुप वाग बृहति छंद में अंतर्भूत हो जाती है अतः वाग ही बृहति है इस प्रकार प्रसिद्ध के समान कहना उचित ही है प्राण रिक है इस प्रकार ही जाने इस अन्य श्रुति से प्राण रूप से बृहति की स्तुति की जाने के कारण बृहति में भी समस्त ऋचाओं का अंतर्भाव हो जाता है समस्त ऋचाएं वाघ रूपा है इसलिए भी उनका प्राण में अंतर्भाव होता है तत्क इह त वचो बृह ए स प्राण पति तस्वर्तक्रेरितरुत निवर्त्या हि ऋक्नवाच प्रति प्राणेन ही पाल्यते वाक अप्राणस्य शब्दोच्चारण सामर्थ्यावात्त तस्मा बृहस्पति ऋचाम प्राण आमे सो so, किस प्रकार स्प्रश्रुति कहती है उस वाक का बृहति का जाने ऋक का यह प्राण पति है क्योंकि यही उसको अभिव्यक्त करने वाला है फुटनोट जठराग्नि द्वारा प्रेरित जो शरीरांतरगत प्राण वायु है वही ऊपर की ओर जाकर कंठादि से आहत हो वर्णों के रूप में अभिव्यक्त होता है देवताधिकरण में वाक को प्राणात्मिका ही निश्चित किया गया है और ऋख वागात्मिका बतलाई गई है इसलिए उसका प्राण में अंतर्भाव अंतर्गत होना उचित ही है जठराग्नि द्वारा प्रेरित वायु से ही रिक निष्पन्न होती है अथवा वाणी का पालन करने के कारण यह उसका पति है प्राण से ही वाणी का पालन होता है क्योंकि प्राण को इनको शब्दोच्चारण की शक्ति नहीं होती अतः यह या बृहस्पति यानी ऋचाओं का प्राण अर्थात आत्मा है प्राण के ब्राह्मणस्पतित्व की उपपत्ति तथा यजुषाम कथम इस प्रकार यह यजुर्मंत्रों का भी आत्मा है किस प्रकार एसऊ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग ब्रह्मत पति तस्मादो ब्रह्मणस्पति यह ब्रह्मणस्पति है वाक वाक्य वाक ही ब्रह्म है उसका यह पति है इसलिए यह ब्रह्मणस्पति है एसऊ एव ब्रह्मणस्पति वाग्वै ब्रह्म ब्रह्म यजु तच्चिशेष एव तचो यजुषो ब्रह्मण एक पतिस्मा ब्रह्मणस्पति पुर्वत यपति है वाक् ब्रह्मा है ब्रह्म अर्थात यजु है क्योंकि वह भी एक प्रकार की वाणी ही है उस उसवाक्यजुह जानी ब्रह्म का य पति है इसलिए पूर्वत ब्रह्म पति है कथम पुनरेतवम्यते बृहती ब्रम्हणोजुष्व न पुनर्जन्यथमच्य वाग्वै साम इति। तथा च च इति वाग चाग्वय बृहति वाग्वयी ब्रह्मकरण युक्त किंतु यह कैसे जाना जाता है कि बृहति और ब्रह्म क्रमशः ऋक और यजु के ही वाचक हैं? इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं है इस पर कहा जाता है अंत में अर्थात आगे चलकर वाग्वय साम इस वाक्य द्वारा वाणी का साम के समानाधिकरण दिखलाया है उसे के समान वाग्वै ब्रह्म इन वाक्यों में जो वाक्य समानाधिकार और ब्रह्म हैं, उसका रिक और यजु होना उचित ही है परिसोषाच सामने अभियते परिशिष्ट वाग विशेष वाग विशेषो ही जुशी तस्मा तया समान युक्ता यही बात से भी सिद्ध होती है शाम के कह देने पर रिक और यजु ही परिशिष्ट शेष रहते हैं तथा वाग विशेष होने से भी यही बात मालूम होती है ऋख और यजु ये वाग्विशेष ही हैं अतः वाणी के साथ उन दोनों का समानाधिकरण होना उचित ही है अविशेष प्रसंगा चामुदीत स्पष्ट विशेषाधान तथा ब्रह्म बृहती ब्रह्मशब्द अभी अन्यथा अनिर्धारित विशेष योरानर्थ। इसके सिवा क्या चापतिश मात्रत्वे विशेषाभिधान पौनरुक्त ऋग्जुसामोदीत शब्द स्वयं क्रमदर्शन इसके सिवा बृहति और ब्रह्म का रूढ़ अर्थ होने से अविशेष का प्रसंग होगा आगे साम और उद्गीत कहकर स्पष्टतया विशेष का उल्लेख किया है उसी प्रकार बृहति और ब्रह्म शब्दों का भी विशेष अर्थ बतलाना आवश्यक है अन्यथा विशेष का निश्चय न होने से उनकी निरर्थकता ही सिद्ध होगी यदि उनका विशेष वाक ही बतलाया जाए तो दोनों जगह पुनरुक्ति का प्रसंग होगा तथा रिक यजु साम और उदगीत इन शब्दों का श्रुतियों में ऐसा ही क्रम देखा गया है इसलिए बृहती और ब्रह्म शब्द क्रमशः रिक और यजु के ही वाचक हैं प्राण के की साम की उत्पत्ति उत्पत्तिसौ एवथा वाग्वै सामिश साममश्चे यद्वेव साम यूषिण समो मशक सम एत्रिर्लोक समोलन तस्मात् तस्वे समास्नुते सां सायुजम शोकताम जेत साम वेद यही शाम है, है और यह प्राण अम है सा और अम ही साम है यही साम का सामत्व है क्योंकि यह प्राण मक्खी के समान है मच्छर के समान है हाथी के समान है इस त्रिलोकी के समान है और इस सभी के समान है इसी से यह साम है जो इस साम को इस प्रकार जानता है वह साम का सायुज्य और उसकी सलोकता प्राप्त करता है एसउ एव माम कथम इत्याह वागवैसा यकंच स्त्री शब्दाविधेयम् साक् सर्वस्त्री शब्दाभिधेय वस्तु हि ही सा शब्दः तथा अम ऐस प्राण वस्तु विशेषयो विषयो शब्द कें मे पोषण नासी प्राणी ने ब्रूियाे स्त्रीनामति वाचाई शुनंतरा यम साम शब्दा तथा प्राण निवर्त्य समुदाय मात्रम स्वरादीसमुदायत्र गीतिमशब्देनाधीये अतो न प्राणवा ग्यतिरेक सामनामास्ती किंचिस्वर्ण प्राणनिवर्तवांत्रु प्राण साम यस्मा सौ प्राणात्मक साम चामचेती तस्मा गतिरूपस्य स्वरादि समुदाय सामत्व तत्तम भुवि यही साम है किस प्रकार तो बतलाते हैं वाक् सा है जो कुछ भी स्त्री शब्दवाच्य है वह वाक है सा यह सर्वनाम शब्द समस्त स्त्रीलिंग शब्दों द्वारा कही जाने वाली वस्तुओं को विषय करता है तथा अम यह प्राण है अम शब्द समस्त पुल्लिंग शब्दों द्वारा कही जाने वाली वस्तुओं को विषय करता है यदि कोई पूछे मेरे पुल्लिंग नामों को तू किसके द्वारा प्राप्त करता है तो प्राण से ऐसा कहे और यदि पूछे कि स्त्रीलिंग नामों को किससे प्राप्त करता है तो वाणी से ऐसा कहे इस अन्य श्रुति से भी यही सिद्ध होता है यह साम शब्द वाक और प्राण का अभिधान भूत है तथा प्राण से निष्पन्न होने वाला जो स्वरादि का समुदाय मात्र गान है वह भी साम शब्द से कहा जाता है अतः प्राण रूप रूपवाणी के व्यापार के सिवा साम नाम की कोई वस्तु नहीं है क्योंकि स्वर और वर्णादि भी प्राण से निष्पन्न होने वाले और प्राण के ही अधीन है अतः यह प्राण ही शाम है क्योंकि सा और अम इस व्युत्पत्ति के अनुसार साम साम इस प्रकार कहा जाने वाला पदार्थ वाग और प्राण रूप ही है इसलिए लोक में सामत्व विख्यात तो है यदू एव समुल्य सर्वेण वक्षण प्रकारेण तस्मा सामेत्यन संबंध वा शब्द साम शब्द लाभ निमित्त प्रकार निर्देश तुल्यत्वम् अथवा क्योंकि आगे कहे जाने वाले प्रकार से यह सबके समान यानी तुल्य है इसलिए साम है इस वाक्य के साथ यद्वे इत्यादि वाक्य का संबंध है वा शब्द साम शब्द लाभ के निमित्तभूत प्रकारांतर का निर्देश करने की सामर्थ्य से, से प्राप्त होने वाला है तो फिर किस प्रकार से प्राण की तुलना है समह बुत्ति का शरीरेना समो मस्केना मछक शरीरेना समो हस्ति शरीरेना सम नागेन हस्तिशरीन समत्रिलोकैलोक्य शरीरेना प्रजापत्यन समोलन जगद्रूपेण हैरण्यगर्भेण पुत्तिशरीसु गोदीवत्थन परसमी इति प्राण से न पुनः शरीर मात्र परिमाणे शरीरमात्रपरिमाणेन अमृतवात्सर्वगतवाच्च न च घटप्रादी प्रदीपवत्सकोच शरीरे तावन मात्रम स तेव सर्व एव समाह नंता श्रुतगत से तो शरीरपरिमाणवृत्तिलाभो न विरुध्यते यह अब बतलाया जाता है यह प्राण प्लुसी पुत्तिका छोटी मक्खी के शरीर के समान है मशक अर्थात मच्छर के शरीर के समान है नाग आथी के शरीर के समान है इन तीनों लोकों अर्थात त्रिलोकी रूप प्रजापति के शरीर के समान है तथा इस जगत रूप हृण के शरीर के समान है जिस प्रकार गो शरीर में गोत्व की पूर्णतया व्याप्ति होती है उसी प्रकार यह पुतिकादि शरीर में पूर्णतया व्याप्त है इसलिए ही प्राण उनके समान है शरीर मात्र के बराबर होने के कारण ही नहीं क्योंकि यह अमूर्त और सर्वगत है घट और महल आदि के दीपक के समान संकुचित और विकसित होने वाला होने से शरीरों में उन्हीं के बराबर रहने से इसका समत्व नहीं है जैसा कि वे ये सभी समान है और सभी अनंत है इन श्रुति से सिद्ध होता है सर्वगत प्राण का शरीर के परिमाण अनुसार लाभ करने में कोई विरोध नहीं है एवं समत्वात्मा माक्षम प्राणम वेद या श्रुति प्रकाशित महत्वम तस्तत्फल अश्ते सां प्राण से सायुज सयुग सियम सालोक्यम सामन लोकताशेष येमेतथोम साम प्राण वेद आ प्राणात्माव्यक्त उपास्ते इत्यर्थः इस प्रकार सम होने के कारण साम संज्ञक प्राण को जिसका महत्व श्रुति ने प्रकाशित किया है जो पुरुष जानता है उसे यह फल प्राप्त होता है वह साम संज्ञक प्राण का सायुज सायुग भाव अर्थात उसके साथ एक ही देह और इंद्रियों का अभिमान प्राप्त करता है तथा भावना विशेषालोक सालोक्य यानी समान लोकता प्राप्त करता है जो इस प्रकार इस उपर्युक्त सामरूप प्राण को जानता है अर्थात का प्राणात्मत्व का अभिमान उदय होने पर्यंत उसकी उपासना करता है प्राण के उद्गीव की उपपत्ति सओ व उद्गी प्राण ओवा उत्प्राणेन दिदगम सर्वुक्त गीतो गीतोच्च गीता स उद्गी यह उद्गीत है प्राण ही उत है प्राण के द्वारा ही यह सब उत्त धारण किया हुआ है वाग ही गीता है वह उत है और गीता भी है इसलिए उद्गीत है ऐसा उद्गी उद्गी नाम सामावजो भक्ति भक्तिशेषो नोदगान सिका कथम उद्गी प्राण प्राणो व उत्पाणेन ही यस्मादुत्तमूर्ध स्तब्धमुत्त विधित उत्तुतोंद प्राणगुणाधायक तस्दुत्ण वागे गीता शब्द विशेषीत गायते हैं शब्दा वागे न्युद्गीभक् शब्द व्यतिकेण किंचितिद्रुप मुत्ेक्षते तस्माुक्त अवधारण वागे गीथेतीणो गीता प्राणतंत्रगी जो भयके शब्देनाधीये स उद्गी यह उद्गीत है उद्गीत शब्द से शाम की अवयवभूत भक्ति विशेष अभिप्रेत है उद्गान नहीं क्योंकि यहां शाम का ही अधिकरण है प्राण उद्गीत किस प्रकार है प्राण ही उत है क्योंकि प्राण से ही यह सब जगत उत्त ऊपर की ओर ठहरा हुआ अर्थात विद्यत है उत्तब्ध अर्थ का द्योतन करने वाला यह उत शब्द प्राण का गुण बतलाने वाला है अतः प्राण उत है वाक ही गीत है क्योंकि उद्गीत भक्ति शब्द विशेष ही है गय धातु का अर्थ शब्द करना है अतः गीता वाक ही है उद्गीत भक्ति के स्वरूप की शब्द के सिवा और कोई उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती अतः वाग ही गीता है ऐसा निश्चय करना उचित ही है उत प्राण है और गीता वाण प्राण है अतः इन दोनों का एक ही शब्द से कथन होता है वह शब्द है। उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए आख्यायिका तथा ब्रह्म दत्त कि भक्वाचा तस् राजा मूर्धात यदि आंग्र सौ दगाय, प्राणे न दगाय उस प्राण के विषय में यह आख्यायिका है भी है, आख्यायिका भी है चैकिताने ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में सोम भक्षण करते हुए कहा यदि अयास्य और नामक मुख्य प्राण ने संयुक्त प्राण से अतिरिक्त देवता द्वारा उद्गान किया हो तो यह सोम मेरा सिर गिरा दे अतः उसने प्राण और के ही द्वारा उद्गान किया था ऐसा निश्चय होता है तथापि तयी तस्मिन् नुक्तेर्थे का श्रूयते हस्म ब्रह्मदत्तो ब्रह्मदत्मत चितानपत चैकितान तदप्वा चैकिताने राजे सोमं भक्ष अयो मै तस्य तमृतवादि मूर्धा शिरो विपातता दुस्पष्ट पात तातंगादेश आशीषि लोट विपात यदि यद्यद्य हम अनृतवादी साम तथा उस अर्थात इस उपर्युक्त विषय में यह आख्यायिका भी सुनी जाती है ब्रह्मदत्त नाम वाला चैकितानेय चिकिता के पुत्र चैकितान का युवसंज्ञक। व्याकरण शास्त्रीय क्रिया में अपत्य तीन प्रकार के माने गए हैं अनंतरापत्य दूसरा गोत्रापत्य और तीसरा युवापत्य पुत्र को अंतरापत्य कहते हैं पौत्र से लेकर जितनी भी होने वाली पीढ़ियां हैं सभी गोत्रापत्य कहलाती हैं किंतु जिसके पिता आदि में से कोई भी जीवित हो एवं संतान यदि मूल पुरुष के नीचे की चौथी आदि पीढ़ियों में से है अर्थात पौत्र का पुत्र आदि है तो उसको युवापत्य कहते हैं अपत्य संतान यज्ञ में राजा अर्थात सोम का भक्षण करता हुआ बोला क्या बोला यह मेरे द्वारा भक्षण किया जाता हुआ चमसस्थ सोम त्य उस मुझ मिथ्यावादी के मस्तक को विपतित विस्पष्टतया पतित कर दे अर्थात यदि मैं मिथ्यावादी हों तो ऐसा हो जहां आशीषी लिट लोटो इस सूत्र के अनुसार आशीर्वाद अर्थ में लोट लकार है विपातु के तु प्रत्यय को तांग आदेश होकर विपात विपात यतात रूप यह रूप सिद्ध हुआ है कुटनो संस्कृत में आज्ञा अर्थ में लोट लकार होता है उसका आशीर्वाद के अर्थ में भी प्रयोग होता है उसके प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय ती है। इसी के इकार को उकार आदेश होने से तू होता है और फिर उसका तांग आदेश होकर तात रूप बनता है किंतु कथम पुनरुनवादी ताप्ति यदि तो प्राण्वाकुक्ता अय मुख्ययकस विश्वजा पूर्वर्षिण सत्रे उदाता सेन दीता वाक्यतिरोदगा देवता तथम अनृतवादीश्यातापरीत प्रतिपत्त मूर्था विपात शपथम चकारेति प्रत्यारकर्तव्यता दर्शयति किंतु मुझे मिथ्यावादित्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है सो बतलाया जाता है यदि इस वक्त प्रकृत वाक्संयुक्त प्राण से अजाशन जो मुख्य प्राण के वाचक अस्यांगिरस शब्द द्वारा कहा जाता है और जो विश्व की रचना करने वाले पूर्वती ऋषियों के सत्र में उद्गाता था उसने यदि वाक्संयुक्त प्राण से भिन्न किसी अन्य देवता द्वारा उद्गान किया हो तो मैं मिथ्यावादी ठहराऊंगा अतः देवता मुझ विपरीत ज्ञान रखने वाले का मस्तक गिरा दे इस प्रकार उसने जो शपथ की या विज्ञान में प्रत्यय की दृढ़ता करनी चाहिए इस बात को प्रकट करती है तमीम स्वेन वचसोपसुति वाचा चाण प्रधानया प्राणन स्वस्यात्म भूतेन सोस्यास्य उद्गातोद सोशा आंगिश उदगाषोथो निर्धारित शपथेना आख्याय द्वारा निश्चित इस अर्थ का श्रुति अपने वचन से उपसंहार करती है उस अयास्य आंग्रस उद्गाता ने प्राण प्रधान वाणी से और अपने आत्मभूत प्राण से ही उद्गान किया था यही अर्थ इस शपथ से निश्चित होता है